इस वक्त दोपहर के लगभग तीन बज रहे थे ऐसे में ये गैरेज खुला हुआ था और ऑफिसर अजय को यह लग रहा था कि उनकी मुलाकात गैरेज के मालिक और केशव पंडित के क्लासमेट प्रतीक से हो सकती है इस वक्त चूंकि ऑफिसर अजय के दिमाग में रॉबरी वाला केस ही चल रहा था ऐसे में उनका दिमाग प्रतीक के ऊपर नहीं जा पा रहा था इस वक्त वो जल्द से जल्द गैरेज के मालिक से बातचीत खत्म करके सिगरेट रॉबरी वाले क्राइम सीन पर जाना चाहते थे हमने इस कुएं के कबर को पूरा खोल दिया है ये तो बहुत ज्यादा गहरा है और इसमें पानी भी है विक्रांत सर टेक्निकल टीम बता रही है कि ये कुआ काफी दिनों से खाली यूज नहीं किया गया है फोन पर दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने विक्रांत को अपडेट देते हुए कहा पहले यहाँ पर दो चार घर थे और कुछ लोग रहा करते थे तब वो लोग ही इस कुए से पानी निकालते थे लेकिन अभी कुछ सालों से यहाँ आस कोई नहीं रहता ऐसे में ये कुआ अब खाली ही पड़ा रहता है ठीक है विक्रांत ने जवाब दिया फिर तुरंत ही उसने ऑर्डर दिया अब कुएं के नीचे जाकर देखो देखो अगर वहां पर कुछ मिल सकता है तो क्या फोन पर उस इंस्पेक्टर ने चौंकते हुए सवाल किया विक्रांत का ऑर्डर सुनकर वो बिल्कुल रह गया। यहां तक कि विक्रांत के बगल में बैठे हुए ऑफिसर अजय भी विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे लेकिन सर इसमें पानी है और हमें तो पता भी नहीं है की कि ये कितना गहरा है इंस्पेक्टर ने फोन पर दूसरी तरफ से जवाब दिया उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा और पता नहीं कब से इसकी सफाई नहीं हुई है अजीब सी स्मेल आ रही है हो सकता है नीचे मीथेन गैस भी हो टेक्निकल टीम बोल रही है कि कु में नीचे कुछ भी छुपाना संभव है ही नहीं हाँ ऑफिसर अजय ने भी तुरंत टी इंस्पेक्टर की बातों से सहमति जताते हुए कहा अरे कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है एक ट्रक भरा सिगरेट है उसे भला कोई छोटे से कुए में कैसे छुपा सकता है छुप करो विक्रांत ऑफिसर अजय को घूरते हुए कहा फिर उसने फोन पर इंस्पेक्टर को चिल्लाते हुए कहा कोई रस्सी लाओ और तुरंत नीचे जाओ और हाँ एक और चीज नोटिस करते रहो और जो कुछ भी हो मुझे तुरंत अपडेट देते रहो ठीक है सर मैं मैं जाता हूं नीचे विक्रांत का ऑर्डर मिलने के बाद उस इंस्पेक्टर के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था कुआं सर रूही ने भी हैरत से भरे लफ्जों में विक्रांत से कहा सर ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पानी है भला वहाँ कोई कैसे सिगरेट छुपा सकता है मैं, मैं बता रही हूँ ना आपको नंदू ने पक्का ट्रक से सारा माल उतार किसी छोटी गाड़ी में लेकर गया उसने अब तक पूरा माल कहीं छुपा दिया होगा क्राइम सीन से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए विक्रांत ने जल्दी से ऑफिसर अजय के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फिर उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा लेकिन तुमने जो अभी कहा ना कि नंदू ने चोरी के लिए खास टाइम और खास जगह का चुनाव किया किसी कारण से यही किया है तो मेरा मतलब हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए उसने आखिर रात के टाइम में चोरी क्यों नहीं किया जबकि एक चोर के लिए रात का टाइम तो सबसे सुटेबल होता है और उसने सिक्का हाईवे के एक खास लोकेशन पर आकर ही क्यों लूट को अंजाम दिया वो ऑफिसर अजय को अचानक से कुछ याद आ गया और उसने तुरंत ही उत्सुकता के साथ विक्रांत से कहा वो जो जामनगर पोर्ट वाला हाईवे है वो अभी बन रहा है शायद इसीलिए ये ट्रक सिक्का वाले हाईवे से निकल रहा था हाँ रोहि ने जवाब दिया तो उनके पास ट्रक को लूटने का मौका तभी था जब ट्रक सिक्का हाईवे पर टर्न ले रही थी जिस वजह से उन लोगों ने रॉबरी के लिए स्पेसिफिक प्लेस को चुना था और रही बात टाइम की तो वो लोग तभी ये काम कर सकते थे जिस टाइम वो ट्रक यहाँ से निकलने वाली थी कहने का मतलब ये है कि इनका टाइम प्लेस पर ही था। जब भी ट्रक वहाँ पहुंच तब ये लोग उसमें लूट को अंजाम देते विक्रांत इस बारे में थोड़ी देर तक सोचने लगा और फिर उसने जवाब दिया तुम्हारा प्वाइंट ठीक है लेकिन मुझे लगता है की यह पूरा फूल प्रूफ प्लान नहीं है लुटेरों ने पक्का अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ प्लान जरूर बनाया होगा विक्रांत इस बात को लेकर इतना शोर इसलिए था क्योंकि ये इससे उसका डुप्लीकेट टास्क भी जुड़ा हुआ था उसके अनुसार उसके डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन इसी रॉबरी वाले सीन के आसपास ही था इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं डुप्लीकेट टास्क का कनेक्शन इस रॉबरी से जरूर है बातचीत के दौरान ही ऑफिसर अजय को हाईवे के किनारे वो गैरेज मिल ही गया जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ पर आये हुए थे यहाँ पहुंचने पर इन लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ क्यूँकी ये गैरेज उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ा था खासतौर पर इस गैरेज का आकार नॉर्मल कार गैरेज से लगभग पांच गुना ज्यादा बड़ा था और इसकी बिल्डिंग तीन मंजिले में बनी हुई थी सच कहें तो ये गैरेज किसी कार शोरूम से कम नहीं लग रहा था इस वक्त वहां पर काफी सारी कार्स और ट्रक रिपेयरिंग के लिए लाइन में लगी हुई थी ऑफिसर अजय ने गाड़ी की गैरेज की पार्किंग में ले जाकर गाड़ी को खड़ा किया और फिर तुरंत ही वो लोग वहां से निकलकर गैरेज की तरफ निकल पड़े लेकिन उन्हें निराशा तब हुई जब ये पता लगा की गैरेज अभी बंद पड़ा हुआ है ऑफिसर अजय ने थोड़े संदेश से भरे लहजे में कहा गैरेज बंद है बाहर से तो लग रहा था कि खुला हुआ है। गाड़ी भी लाइन में लगी हुई है, फिर भी बंद है। अच्छा ये से से खुला हुआ है लेकिन ये गैरेज के बंद होने का तो कोई खास कोई टाइम नहीं है और ये प्रतीक फोन भी नहीं उठा रहा है हो सकता है की कि उसने किसी से पैसे वगैरह उधार लिए हो और फिर उधार चुका नहीं पा रहा होगा उस वजह से शॉप बंद करके भाग गया क्या पता कहीं चुप कर बैठा हो ऑफिसर अजय ने पीछे की सीट पर बैठे विक्रांत की तरफ देखते हुए हालांकि विक्रांत अभी भी अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर बड़ी बेसब्री से इंस्पेक्टर की कॉल का इंतजार कर रहा था जब ऑफिसर अजय ने यह देखा की विक्रांत उसकी तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर वो चुपचाप गाड़ी के बाहर ही खड़ा रहा फिर वो वापस से गैरेज की तरफ गया और फिर दरवाजे पर नॉक करने लगा वो इस उम्मीद में था कि शायद हो सकता है कि गैरेज के भीतर कोई हो ऑफिसर अजय को गैरेज के गेट की तरफ जाता देखकर कर रूही और विक्रांत भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे हालांकि अभी ये लोग कुछ कदम ही चले थे अचानक से फोन पर आवाज सुनाई पड़ी उस आवाज को और अच्छे से सुनने के लिए विक्रांत और रूही रुक गए और फोन को कान के पास ले जाकर ध्यान से इसे सुनने की कोशिश करने लग विक्रांत सर मैं अब कुएं में उतर चुका हूं। फोन और दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कुएं में नीचे होने के कारण उसकी आवाज थोड़ी गूंजती हुई जा रही थी पानी ज्यादा गहरा नहीं है लेकिन बहुत ठंडा पानी है और मुझे यहाँ पर पानी के अलावा कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ कुछ नहीं है विक्रांत ने तुरंत ऑर्डर दिया तुम पहले तो थोड़ा आराम से हो जाओ और वहाँ नीचे ध्यान से देखो वहाँ पर तुम्हे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है टॉर्च वगैरह जला ध्यान से देखो जब मैं नीचे जाकर देखता हूं तो वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और अब मैं इससे नीचे नहीं जा सकता पानी मेरे सिर तक आ गया है इंस्पेक्टर ने फोन पर दूसरी तरफ से जवाब दिया वो वाकई में पानी के बेहद करीब पहुंच चुका था क्योंकि फोन में भी पानी के बहने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी